संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व व्यास जी का अपने पुत्र पुत्र को को उपदेश राजा ने पूछा दादा जी व्यास पुत्र को किस प्रकार वैराग्य हुआ था इस विषय में मुझे बड़ा कौतुकल हो रहा है अतः मैं यह प्रसंग सुनना चाहता हूँ इसके सिवा आप मुझे अभिता स्वरूप तथा अजन्मा भगवान की लीलाएं भी सुनाइये भीष्मी बोले राजन पुत्र सुखदेव को सर्वथा निर्भय और सामान्य पुरुषों का सा आचरण करते देख श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर यह उपदेश दिया बेटा तुम सर्वदा जितेन्द्रिय रहकर धर्म का सेवन करो गर्मी सर्दी और भूख व्यास को सहन करते हुए प्राणों पर विजय प्राप्त करो सत्य सरलता अक्रोध अधर्शन जितेन्द्रियता तपस्या अहिंसा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 कार्यों की ओर से तो सोए पड़े रहते हैं वे सर्वदा मांस और रक्त को बढ़ाने वाले संसारी धंधों में ही लगे रहते हैं जो विद्ध के व्यमोह में डूबे हुए पुरुष धर्म से द्वेष करते हैं और सदा कुपथ में ही चलते हैं उनके अन्यायों को भी दुख भोगना पड़ता है इसलिए जो धर्म बल से संपन्न महापुरुष संतुष्ट और श्रुतिपरायण रहकर सर्वदा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं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 ऐसी रूप नदी को तुम की धृति रूप नौका पर कर पार कर लो और इस प्रकार जन्म रूप से से पार हो जाओ। सारा संसार मृत्यु व्याप्त और वृद्धावस्था से परिपीड़ित है इसे तुम धर्म में नौका पर चढ़ कर पार कर लो मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो मृत्यु उसे खोज ही लेती है इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात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 तो विषय अनुराग में फंस उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि सर्वथा स्वाध्याय तपस्या और इंद्रिय निग्रह में तत्पर रहकर कुशल कर्मों में लगे रहना चाहिए मनुष्यों का आयु रूप घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है इसका स्वभाव अव्यक्त है कला का छादी इसके शरीर है इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है क्षण त्रुटि निमेष आदि इसके रोम है शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं और मांस अंग हैं यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अंधों के समान दूसरों का अनुसरण करने वाली नहीं है तो इसे निरंतर बड़े वेग से दौड़ता देखकर तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए जो लोग यहाँ धर्म मार्ग को छोड़कर यथेष्ट आचरण करते हैं और दूसरों को बुरा भला कहते हुए निरंतर कुमार्ग में ही चलते हैं उन्हें मरने के पश्चात यातना देह पाकर अनेक प्रकार की नार की यातनाएं भोगनी पड़ती है जो राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य पालन करता है वह पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार का धर्माचरण करने के कारण उसे दुर्लभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है किंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वे असत पुरुष ऐसे लोकों में जाते हैं जहां मनुष्यों को पीड़ित किया जाता है और उन्हें भयंकर शरीर वाले कुत्ते लोहे के चोचों वाले कौवे और महाबली गिद्ध आदि रक्तपान करने वाले जीव मिलजुल कर नोचते हैं जो मनुष्य मनमानी चाल से चलकर स्वयंभु मनु की बिंधी हुई धर्म की दस प्रकार की मर्यादा को तोड़ता है मनो जी ने धर्म के दस भेद ये बताए हैं धृति क्षमा दमोस्ते यम शौच शौचमेन्द्रिग्रह विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण धृती क्षमा मनो निग्रह अस्ते पवित्रता इंद्रियम बुद्धि बुद्धिविद्या सत्य और अक्रोध ये धर्म के दस लक्षण हैं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 गोता लगाना पड़ता है अशी पत्र वन में उसके अंग छिन्न भिन्न होते हैं और परसु वन में उसे शयन करना पड़ता है इस प्रकार वह महानरक में पड़कर अत्यंत आतुर हो उठता है तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की बात तो करते हो परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है भविष्य में जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है इस प्रकार हाथ पर हाथ क्यों बैठे हो देखो तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है इसलिए तुम परमानंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से उनके सामने उपस्थित किया जाएगा इसलिए कृष्णादि तप करके तुम धर्मोपार्जन पूर्वक निरत सुख पाने का उपाय कर लो जिस समय तुम्हारे सामने यमराज का प्रचंड पवन चलेगा उस समय वह अकेले तुम्हें को यम के सामने ले जाएगा अतः तुम परलोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो में तुम्हारे सामने जो प्राण नाशक पवन चल रहा था आज वह कहा है अब भी जब मृत्यु रूप महाभय उपस्थित होगा तो तुम्हें सब दिशाएं घूमती दिखाई देगी बेटा जब तुम यह शरीर छोड़कर चलने लगोगे तो व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो देखो तुम्हारे देखते देखते वृद्धावस्था तुम्हारे शरीर को जर्जर कर डालेगी फिर रोग जिसका सारथी है वह काल भगवान आकर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा इसलिए इस जीवन के नष्ट होने से पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो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 ये अपने दृश्य मात्र से तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देंगी इसलिए तुम परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करो जिस धन को न राजा का भय है न चोर का तथा जो मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता, उसी को प्राप्त करने का तुम उद्योग करो अपने कर्म द्वारा प्राप्त हुए उस पुण्य रूप धन को परलोक में किसी को बांट नहीं देना पड़ता वह तो जो जिसकी धरोहर है वह उसी को मिल जाती है अतः तुम ऐसा धन दो जो अक्षय और अविनाशी हो और स्वयं भी उसी धन को इकट्ठा करो बेटा जीव अपने जीवन काल में जो कुछ शुभ अशुभ कर्म करता है यहां से जाने पर वही उसके साथ रहता है माता पुत्र बंधु बांधव या प्रियजनों में से कोई भी उसके साथ नहीं जाता जिन सुवर्ण और रत्नादि को वह भले बुरे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 और सभी वस्तुओं को स्पर्श करते हैं अतः तुम सर्वदा अपने धर्म का ही पालन करो परलोक में किसी के भी कर्म का बंटवारा नहीं होता वहां तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है वहां पुण्यात्मा लोग विमानों पर चढ़कर यथे विहार करते हैं इस प्रकार शुद्ध चित्त पुरुष इस लोक में जैसा जैसा शुभ कर्म करते हैं परलोक में उसका वैसा वैसा ही फल प्राप्त करते हैं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 और किसी न किसी फल की आशा से दान देता है वह तो अज्ञान और मोह जनित गुणों से ही बंधता है किंतु जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है वह परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है इस प्रकार कृतज्ञ पुरुष को जो भी उपदेश किया जाता है वही सफल होता है मनुष्य जो गांव में रहकर, कर वही के पदार्थों से प्रेम करने लगता है यह उसे बांधने वाली रस्सी ही है पुण्यात्मा लोग इसे काट कर उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं किंतु तो से यह नहीं कट पाती बेटा, जब तुम्हें मरना ही है तो इस धन बंधु और पुत्रादि से तुम क्या लोगे अतः तुम बुद्ध रूप गुहा में छिपे हुए आत्म तत्व का अनुसंधान करो सोचो तो सही आज तुम्हारे सारे पूर्वज कहाँ चले गए जो काम कल करना हो उसे आज कर लेना चाहिए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 और न मैं ही किसी दूसरे का हूं ऐसा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता जिसका मैं हूं अथवा अच्छा जो मेरा हो तुम्हें तो अपने उन अतीत माता पिताजी से अब कोई प्रयोजन नहीं है और न उन्हें ही तुमसे कोई प्रयोजन है वे अपने अपने कर्मानुसार उत्पन्न हुए थे तुम भी अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न हुए हो और अब जैसा कर्म करोगे वैसा ही गति प्राप्त करोगे इस लोक में धनी पुरुषों के स्वजन तो स्वजन बने रहते हैं किंतु दरिद्रियों के स्वजन तो उन्हें जीवित रहने पर भी छोड़ देते हैं मनुष्य स्त्री पुत्रादि के लिए ही पाप बटोरता है और उनके कारण ही इस लोक और परलोक में दुख भोगता है अतः बेटा मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उसी के अनुसार तुम आचरण करो यह लोक कर्म भूमि है ऐसा समझकर दिव्य लोगों की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ कर्म ही करने चाहिए यह काल रूप रसोईया बला सब जीवों को पका रहा है मांस और, मांस और और ऋतु इसका कोचा है सूर्य अग्नि है और कर्म फल के साक्षी रात दिन ईंधन है जो धन दान या भोग के काम न आवे उससे क्या लाभ जिस शास्त्र श्रवण से धर्माचरण न हो उससे क्या लाभ और जो जितेंद्रीय एवं संयमी न हो उस जीवात्मा से क्या लाभ भीष्जी कहते हैं राजन ब्यास जी की यह हितकारी वचन सुनकर शुभदेव जी अपने पिता को छोड़कर मोक्ष तत्व का उपदेश करने वाले राजा जनक के पास चल दिए